प्रश्नोत्तर रत्नमालिका मलिका श्री शंकराचार्य कह खल नाक्रिय दृष्ट अदृष्टार्थ साधन पटियान अमूया कंठ कंठस्थितया प्रश्नोत्तर रत्नमालिका मालिकया लोक और परलोक के भोग्य विषय साधनों को भली भांति जानने वाला ऐसा कौन मनुष्य है जो कंठ में धारण करने वाली इस प्रश्नोत्तर रत्न मालिका से शोभा नहीं पाता अर्थात लोक में जिस प्रकार रत्नमाला को पहनकर लोग सुशोभित होते हैं उसी प्रकार इस प्रश्नोत्तर रत्न मालिका को भी अपने कंठ में धारण कर लोग सुशोभित होते हैं भगवान किम उपादेयम गुरुवचनम हेयम अपीच किम अकार्यम को गुरु अधिगत तत्व शिष्य हिताय उद्यत सततम प्रश्न हे भगवान ग्रहण करने योग्य क्या है उत्तर गुरु का वचन प्रश्न त्याग करने योग्य क्या है उत्तर बुरे कर्म प्रश्न गुरु कौन है उत्तर जिसने परमात्म तत्व का साक्षात्कार कर लिया है और जो शिष्य के कल्याण के लिए सतत प्रयत्नशील है वही गुरु है त्वरित किम कर्तव्य विदुषाम संसार सतत छेद कि सम्यक ज्ञान क्रिया सिद्धम प्रश्न विद्वानों को शीघ्र क्या करना चाहिए उत्तर जन्म मरण रूपी संसार का उच्छेद प्रश्न मोक्षरूपी वृक्ष का बीज क्या है उत्तर यथार्थ ज्ञान और उसकी कार्य में परिणति कह पथ्यतरो धर्म क सुचरीहशम शुद्धम कह पंडितो विवेकी अवधीरणा गुरुसु सबसे हिचकर क्या है सनातन उत्तर सनातन धर्म प्रश्न इस श्लोक में पवित्र कौन है उत्तर जिसका मन शुद्ध है प्रश्न पंडित कौन है जो सत और असत का विवेक करता है प्रश्न विष क्या है उत्तर गुरुजनों की अवहेलना किम संसारे सारम बहुशोपी विचित्यान मेव कितम प्रश्न संसार संसार में सार वस्तु क्या है उत्तर संसार का निरंतर विवेक पूर्वक चिंतन ही सार वस्तु है प्रश्न मनुष्यों के लिए सबसे अभिष्ट क्या है उत्तर अपने एवं दूसरों के हित के लिए प्रयत्नशील जीवन मदिरे वोहजनक स्नेह चाच वो विषया का भवलवल तृष्णा की तरह विमूढ़ करने वाला कौन है उत्तर शरीर आदि भोग्य वस्तुओं में स्नेह प्रश्न संसार में डाकू कौन है उत्तर मन को अधे करने वाले शब्दादि पांच विषय प्रश्न संसार रूपी बेल कौन सी है उत्तर तृष्णा ही संसार की बेल है प्रश्न शत्रु कौन है उत्तर अकर्मण्यता ही शत्रु है कस्मा भयम मरणादादि को विशिष्य तेरागी कसुरचन बालेन व्याजितः प्रश्न इस संसार में भय किससे है उत्तर मृत्यु से प्रश्न अंधे से भी अधिक अंधा कौन है उत्तर विषयों में फंसा हुआ रागी प्रश्न शूरवीर कौन है उत्तर जो ललनाओं के कटाक्ष रूपी बाणों से व्यथित नहीं हुआ पातु कर्णाजलिमृतमिह युद्यते सदुपदेश सदुपदेशः मूल गुरुताया दे द तत्प्रार्थनम प्रश्न संसार में कर्ण रूपी अंजलि से पीने योग्य अमृत क्या है उत्तर सत उपदेश प्रश्न बड़प्पन का मूल क्या है उत्तर किसी वस्तु विशेष की किसी से प्रार्थना न करना यह बड़प्पन का मूल है